संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व कर्ण का युद्ध के लिए तैयार होना तथा द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक नारायण नमस्कृत्य रोत्तम देवी सरस्वती जयर अंतरयामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत् अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए राजा जन्मेजा ने पूछा ब्रह्मण पितामह भीष्म को पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर राजा धित्राष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधन ने क्या किया वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। वैश्व जी बोले राजन भी मृत्यु का समाचार सुनकर राजा धित्राष्ट्र एकदम चिंता और शोक में डूब गए उनकी सारी शांति नष्ट हो गई रात दिन उन्हें दुख ही का विचार रहने लगा इतने में ही उनके पास विशुद्ध हृदय संजय आया वह कौरवों की छावनी से रात ही में हस्तिनापुर पहुंचा था। उससे थाष्मी की मृत्यु का विवरण सुनकर राजा धित्राष्ट्र को बड़ा ही खेद हुआ वे आतुर होकर रोने लगे और फिर पूछा साथ महात्मा भीष्म जी के लिए अत्यंत शोकातुर होकर फिर कौरवों ने क्या किया वीर पांडवों की विशाल और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 और पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए निकल पड़ी राजन आपके पुत्र और आपकी नासमझी के कारण तथा भीष्म जी का वध हो जाने से अब कौरव और उनके पक्ष के सब राजा मृत्यु के समीप आ पहुंचे हैं भीष्म जी को खोकर उन सभी को बड़ा शोक हुआ है उनके न रहने से कौरवों की सेना भी अनाज सी हो गई है जिस प्रकार कोई आपत्ति आपने पर अपने बंधु की याद आने लगती है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 नौका के समान आपके पुत्र की सेना को इस आपत्ति से पार करने के लिए तुरंत ही कौरवों के पास आया और उनसे कहने लगा जी, में धैर्य, बुद्धि, पराक्रम, ओज, सत्य स्मृति आदि सभी विरोचित गुण थे उनके पास अनेकों दिव्य अस्त्र भी थे साथ ही नम्रता लज्जा मधुरभाषण और सरलता की भी उनमें कमी नहीं थी वे दूसरों के उपकारों को याद रखने वाले और विप्र विद्वेषियों के विरोधी थे उनके शांत हो जाने से तो मुझे अब वीरों का अंत हुआ सा ही दिखाई देता है ऐसा कहकर तथा महाप्रतापी भीष्म जी के निधन और कौरवों की पराजय का विचार करके कर्ण को बड़ा ही खेद हुआ और वह आंखों में आंसू भरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा कर्ण के ये वचन सुनकर आपके पुत्र और सैनिक लोग भी आपस में शोक प्रकट करने लगे और अत्यंत आतुर होकर आंखों से आंसू बहाते हुए ढाढ़ मार कर रोने लगे तब रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने अन्य महारथियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा भीष्म जी के गिर जाने से कोई सेनापति न रहने के कारण कौरवों की सेना बहुत घबराई हुई है शत्रुओं ने इसे नित्साह और अनाथ कर दिया है किंतु अब मैं भीष्म जी की तरह ही इसकी रक्षा करूँगा मैं अनुभव करता हूँ ये अब यह सारा भार मेरे ऊपर ही है मैं रणभूमि में घूम घूम कर अपने बाणों से पांडवों को यमराज के घर भेज दूंगा और सारे संसार में अपना महान यश प्रकट करके रहूंगा अथवा शत्रुओं के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सेन करूंगा फिर अपने सारथी से कहा सूत तू मुझे कवच और शीर्ष त्राण पहना तथा शीघ्र ही मेरे रथ को सोलह तर्कस दिव्य धनुष तलवार शक्ति गदा और शंख आदि सभी सामग्रियों से सजाकर घोड़े जोत कर ले आ संजय कहता है राजन ऐसा कहकर कर कर्ण युद्ध की सामग्री से भरे हुए ध्वजा पताकाओं से सुशोभित एक सुंदर रथ पर चढ़कर विजय प्राप्त करने के लिए चला और सबसे पहले सरसैया पर पौधे हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा भीष्म जी के पास पहुंचा उन्हें देखकर कर्ण व्याकुल हो गया उसने रस से उतर हाथ जोड़कर भीष्म जी को प्रणाम किया और फिर नेत्रों में जल भरकर लड़खड़ाती जवान से कहा भरत श्रेष्ठ मैं कर्ण हूँ आपका कल्याण हो आप अपनी पवित्र दृष्टि से मेरी ओर निहारिए और अपने मंगलमय शब्दों से मुझे अनुग्रहित कीजिए मुझे धन संग्रह मंत्रणा रचना और शस्य संचालन में आपके समान कौरवों में और कोई दिखाई नहीं देता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 कलिंग अंध्र निवास निषाध त्रिगर्त और बाल्धिक आदि देशों के राजाओं को परास्त किया था इनके सिवा जगह जगह और भी अनेकों वीरों को तुमने नीचा दिखाया था भैया देखो जैसे दुर्योधन सब कौरवों का कर्णधार है उसी प्रकार तुम भी उन्हें पूरा आश्रय देना जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तुम शत्रुओं के साथ संग्राम करो युद्ध में कौरवों के पथ प्रदर्शक बनो और दुर्योधन को जय प्राप्त कराओ दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के समान ही हो धर्मतः जैसे मैं उसका हितैसी हूँ वैसे ही तुम्हारा भी हूँ भीष्मची की यह बात सुनकर कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वह सेना की ओर चला गया और उसे उत्साहित किया कर्ण को सब सेना के आगे आता देखकर कर दुर्योधनानी समस्त कौरों को भी बड़ा हर्ष हुआ बेताल ठोक कर उछल उछल कर करके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 नायक के बिना तो सेना एक मुहूर्त भी नहीं ठहर सकती जिस प्रकार बिना मल्लाह की नौका और बिना सारथी का रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं उसी प्रकार बिना सेनापति की सेना बेकाबू हो जाती है इसलिए मेरे पक्ष के सब वीरों पर दृष्टि डालकर तुम यह निश्चय करो कि भीष्म जी के बाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा इस पद के लिए तुम जिसे कहोगे उसी को हम सहर्ष अपना सेनापति बनाएंगे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 अतः आप हमारे सेनापति बनने की कृपा करें यदि आप हमारे सेनापति हो जाएंगे तो हम अवश्य ही राजा युधिष्ठिर को उनके अनुयायी और बंधु बांधवों से जीत लेंगे दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर उसे अर्षित करते हुए सब राजाओं ने द्रोणाचार्य का जय जयकार किया वे सब द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने लगे तब आचार्य ने दुर्योधन से कहा राजन मैं छह अंगयुक्त वेद मनु जी का कहा हुआ अर्थशास्त्र भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जानता हूँ तुमने विजय की अभिलाषा से मुझ में जो जो गुण बताए हैं उन सभी को निभाता हुआ मैं पांडवों के साथ संग्राम करूँगा किंतु मैं द्रुपद पुत्र धृष्ट दुम्न का वध किसी प्रकार नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो मेरे ही वध के लिए हुई है राजन इस प्रकार आचार्य की अनुमति मिलने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया उस समय बाजों के घोष और शंखों की ध्वनि से सब लोगों ने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्यवाहन पुण्यावाचन स्वस्थ वाचन सूत और माघो के स्तुतिगान और ब्राह्मणों के जय जयकार से आचार्य का सम्मान किया गया द्रोण के सेनापति होने से सब लोग यही समझने लगे कि अब हमने पांडवों को जीत लिया